अषयवाद तरी शास्त्राचार्योपदेश न सैद्य नास्तवि चक्षु बागीन्द्रिय मन ये उपलक्षण कहा गया था अर्थात इंद्रिय मन इत्यादि इसको विषय नहीं कर पाएंगे जिसको विषय नहीं कर पाएगा मन उसको वाणी से प्रकाश भी कैसे करेगा इसलिए शास्त्र इसको कथन नहीं करेगा प्रतिपादन नहीं करेगा राज आचार्य भी शब्द के द्वारा इसका उपदेशन नहीं कर पाएंगे ये स्थिति प्राप्त होने पर नास्ति एवं वास्तवम अर्थात पूर्व पक्ष शंका करेगा कि आप जो चीज कह रहे हैं वास्तविक ऐसा कोई पदार्थ है नहीं स्रोत्र से स्रोत्र कह दिए और अभी कहते हैं कि वाणी के द्वारा आचार्य इसको प्रकाश नहीं कर पाएंगे शास्त्र इसका कथन नहीं कर पाएगा तो ऐसा कोई फिर पदार्थ ये नहीं है पूर्व पक्ष यहाँ तक शंका हुआ होने से भाष्य में उत्तर देते हैं वाक्य का आधा द्वितीय वाक्य का अंतिम है इन्द्रिय मनोभ्याम ही वस्तुनो विज्ञानम तद अगोचरवाद न विद्म तद ब्रह्म ईदृशम इति इंद्रिय मनोभ्याम ही वस्तुनो नो विज्ञान इंद्रिय और मन ये दोनों के द्वारा हम वस्तु का ज्ञान होता है वस्तु का ज्ञान होता है अर्थात इदम्त्व भिन्न त्वे न ज्ञान होता है इंद्रिय जब वस्तु का ज्ञान कराएगा जो हमसे भिन्न है उसी पदार्थ का ही ज्ञान कराएगा और मन भी इसी प्रकार इंद्रिय के सहायता से जब विषय प्रकाश करेगा तब इदम त्वेन ही विषय को प्रकाश करेंगे तद अगोचरत्वात् इंद्रिय और मनो का मनो का ये अगोचर है आत्म तत्व जो ब्रह्म तत्व होने से न विद्मा अर्थात हमको पता नहीं है आचार्य कह रहे हैं क्या पता नहीं है तद ब्रह्म ईदृश्य मिति त्वेन निर्देश किया जा सकता है ब्रह्म का ऐसा हमको पता नहीं है अर्थात इदम त्वेन इसका निर्देश नहीं हो सकता अतो न जानी यथा जानीमो यथा यकारेण ये, ये तद्द्रह्म अनुशिष्या उपदिशेत शिष्याय अभिप्राय क्योंकि इसमें कोई ये कोई विशिष्ट नहीं है इसमें कोई विशेषण नहीं है कोई प्रकार होता तो हम उस प्रकार के साथ विषय का निर्देश कर देते तद् तद्ब्रह्म इसमें एक तृतीय पंक्ति में जो विद्म तद्द्रह्म तो हाँ, क्योंकि द के पर में अगर व रहेगा अचीन परेण संयुज्यते तो अचहीन अर्थात हल हल के पर में हल रहेगा तो संयोग हो जाएगा वहां बीच में व्यवधान नहीं होगा <laughs> क्योंकि मनो और इंद्रिय इत्यादियों का विषय नहीं है इसलिए इसको विषय विषयत्व न ईदृशम इस प्रकार की अपने से भिन्न तव तो न इसका कथन उपन्यास ज्ञापन नहीं करवा जा सकता है अतो विजानिमो इसलिए हम जानते नहीं क्या जानते नहीं यथा यथा अर्थात यह न प्रकार वचने ताल यथा ये न प्रकार ब्रह्म अनुशिष्याद कह करके समीप तरवर्ति चैतद्यो रूपम अर्थात यह ब्रह्म समीप तरह अर्थात यही हमारा वास्तव स्वरूप है वही आत्मा है इस आत्मा को ब्रह्मत्व में कैसे निर्देश किया जाएगा कोई है? इसमें विशेष नहीं है तो कहते हैं आचार्य कि न ब्रह्म नुशिष्या कैसे उसका अनुशासन किया जाएगा अर्थात अर्थ कहते हैं उपदिशेत कैसे इसका उपदेश करेंगे किसको जिज्ञासु को शिष्याय अभिप्राय भिन्न इसका कथन उपदेशन नहीं हो पाएगा इसको और स्पष्ट करते हैं यद्य करण गोचरम तद अन्यस्मा उपदेषुम सक्यम जाति गुण क्रिया विशेषण ही यद ही करण जो लोग अभी लघु पढ़ रहे हैं उनके लिए प्रश्न है यदि दिया ये धकार के सूत्र से आ गया यदि किस सूत्र से धोकार आएगा जो लोग अभी लघु पढ़ रहे हैं उनके लिए प्रश्न है कठिन है जैसे कहेंगे हमको सुनाई भी देगा बीची तरंग न्याय ने शब्द वहां से यहां तक तो आएगा थोड़ा जोर कहेंगे नहीं तो सुन सुन करके भी थोड़ा दूसरे नजदीक वाला कही कि? क्या सूत्र जयो हो अन्यतर श्याम हूर्वसवर्ण हो, हो गया पूर्व वाक्य था न, पद था यद ही जो ही है पूर्व में दकार होने से ही को धी हो जाएगा पूर्व सवर्ण हो जाएगा जो कर्ण गोचर है कर्ण का विषय है अर्थात कर्ण जिसको विषय बना पाता है तद विषय का ज्ञान करवा पाता है करोण से जिस पदार्थ का ज्ञान हो जाता है तद अन्यस्मै स्मयी उपदेश सक्यम अन्य दूसरों के लिए उपदेश किया जा सकता है कैसे उपदेश करेंगे जाति गुण क्रिया विशेषण ही ये सब शब्द प्रवृत्ति का निमित्त है जाति गुण क्रिया और एक निमित्त छोड़ दिए हैं संबंध रूढ़ी रूढ़ी भी मानते हैं कहीं चार ही कहते हैं पांच माना जाता है कहीं जाति गुण क्रिया ये सब विशेषण के द्वारा पदार्थ का कथन किया जाता है अन्य को बोधन कराने के लिए अभी जाति गुण क्रिया इसके लिए टिका कह रहे हैं ब्राह्मणों अयम इत्यादि जाति घटो अयम कहते हैं घटत्व जाति विशिष्ट ये सब जाति से हम कहते हैं कृष्णो अयम यहाँ गुणतः कृष्ण एक वर्ण है गुण से कहते और पाचको अयम इत्यादि क्रियातः तो पाचन पाचन क्रिया करने वाले को हम पाचकों कहते हैं तो पदार्थ का निर्देश हम क्रिया के आधार पर कर दिए राजपुरुष इत्यादि संबंध विशेषणतः तो राजुष संबंधी पुरुष संबंध को लेकर के हम इस व्यक्ति को निर्देश कर दिए अयम राजपुरुष इति ये सब उपदेश होता है ब्रह्म तो न जात्यादि मत ब्रह्म किंतु जाति आदि वाला नहीं है जाति गुण क्रिया संबंध कोई भी प्रवृत्ति का जो निमित्त होते हैं शब्द प्रवृति का निमित्त वो ब्रह्म में नहीं है उसके लिए अभी श्रुति उद्धरण भी देते हैं प्रमाण रूपेण केवल वो निर्गुणश्च ये कौन सा श्रुति का है श्वेता सूतर से तरह में। एको देवह एकको दिव सर्वूतेषु गूढ़ी सर्वूता साक्षी चेता केवलो निर्गुणस्य ऐसे वो पूरा मंत्र है वो एक है अद्वितय दूसरा नहीं है देव प्रकाशमान स्वयं प्रकाश है एक सर्वूतेषु गूढ़ गूढ़ अर्थात असंस्कृत मन के द्वारा उसका अनुभव नहीं हो पाएगा इसलिए गुढ़ सर्वत्रत है किंतु हमारा जो ग्रहण करने का यंत्र है माध्यम है वो अगर संस्कृत नहीं होगा तो ग्रहण नहीं कर पाएगा एको देव सर्वभूतेश गुढ़ सर्वव्यापी सर्वत्र अर्थात वो विद्यमान है अधिष्ठान रूपेण और सर्वभूतांतरात्मा सभी भूतों का अंतरात्मा अर्थात सभी का नियामक भी वही है हम किसी प्रवृत्त हो जाते हैं कभी निवृत्त हो जाते हैं तो ये सब का नियामक भी वही है नियामक अर्थात तो हमारा संस्कार के आधार पर हमको नियमन करता है तो इस प्रकार की वो मंत्र कहा गया स्वेता स्वेत्र उपनिषद में तो उसमें केवल निर्गुण ये कहा गया तो केवल कहने का अर्थ है कि ये कोई अर्थात तो सहायक भी ना निर्गुण कहने का अर्थ कोई धर्म उसमें नहीं है कोई तो धर्म हो तो उसके आधार पर शब्द प्रयोग हो सकता है इत्यादि सूते है श्रुति अज्ञे आगमस्य भेदे न प्रतिपन्न अभी फिर कैसा उसका निर्देश करेंगे आप केवल कह दिए अद्वितीय कह दिए कोई तो द्वितीय नहीं है ये सब का निर्देश फिर कौन करेगा किसको करेगा ये शंका होने पर उत्तर देते हैं अज्ञेन अज्ञानी को मतलब अज्ञानी के द्वारा अज्ञानी को ही आचार्य उपदेश करेंगे तो कहते हैं अज्ञा वो किंतु आगमस्य भेदे नज्ञ अभी भेद स्वीकार कर रहा है आगमों को अपने से भिन्न मान रहा है भेदेन को भिन्नत्वेन जानता है किसे भिन्न अपने से अपने से भिन्नत्वेन जानता है भेदेन प्रतिपन्नवाद और तदृष्टिया कहते हैं आचार्य से अपी अविद्यालय उत्थ दृष्टिया व्यावहारिक उपदेश तो वो अभी मानता है कि आचार्य भी हमको जो उपदेश कर रहे हैं क्योंकि हम सुने हैं उनमें भी अविद्यालय है अविद्यालय के आधार पर वो व्यवहार कर रहे हैं तो वही अविद्यालय से व्यवहार कर रहे है तो उपदेश कर रहे हैं तद तो दृष्टिया तदृष्टिया तो अर्थात तो अज्ञ दृष्टिया शिष्य दृष्टिया आचार्य से अपी अविद्यालय दृष्टिया आचार्यों में भी अविद्यालय है उससे उनको दिख रहा है कि मैं सामने में बैठा हूँ तो अभी अर्थात अविद्यालय से उनको भी भेद प्रतीति हो रही है होने से व्यावहारिक उपदेश उपपद्य थे हो जाएगा अर्थात शास्त्र भी, भी हो जाएगा आचार्य भी हो जाएंगे और जिज्ञासु भी हो जाएगा सब अविद्या से संभव है आगमत तस तस्व आत्मा ब्रह्म रूपेण लक्ष्य तुम आगम से तस्व एक नंबर टिप्पणी दे दे तस्य अर्थात आगम का आत्मा अर्थात ये आगम क्या पदार्थ है कहते हैं ये भी ब्रह्म ही है तो आगम आत्मा आत्मा अर्थात आगम स्वरूप वो क्या है कहते हैं ब्रह्म ही है वा आत्मा ब्रह्म रूपेण लक्ष्य तुम ब्रह्म अर्थात आगम का जो स्वरूप है कहते वो भी ब्रह्म है तो किसके द्वारा ये बोधन कराएंगे कहते उपदेश के द्वारा उपदेश किसके आधार पर होगा कहते आगम के आधार पर होगा ये आगम के आधार पर क्यों आप उपदेश करेंगे आप प्रत्यक्ष से करवा पाते थे कहते प्रत्यक्ष से मना कर दिया गया ना न तत्र चक्ष गच्छती है न वाघ गचती नो मनो इसलिए प्रत्यक्ष से नहीं हो पाएगा ठीक तो है तो अनुमान से करवा दीजिए तो आप आगम तो क्यों जाते हैं अनुमान से इस ब्रह्म का आप उपदेश कर दीजिए बता दीजिए तो इसके लिए कहते हैं कि अनुमान में वो सामर्थ्य नहीं है अनुमान में सामर्थ्य नहीं तो आगम में कैसा हो जाएगा तो कहते है योग्यता अतिशय अब आगम में योग्यता अतिशय है जो कि अनुमान में नहीं है तो अनुमान में आत्मा का ज्ञान कराया जा सकता है कहते हैं हाँ चेतन है ज्ञान कराया जा सकता है जहाँ भी प्रवृत्ति दिखेगी वहाँ कोई चेतन को होना पड़ेगा क्योंकि जड़ में प्रवृत्ति नहीं होगी तो इस अनुमान से हम सिद्ध कर सकते हैं कोई चेतन है इतना तो अनुमान सिद्ध कर देगा किन्तु वो चेतन हम तो जड़ कोई नहीं मानेगा हम चेतन है इसलिए जहां भी प्रवृत्ति होती है वहां हमारे जैसा कोई एक चेतन ये हो सकता है इतना तो निश्चय हो जाएगा किंतु वही चेतन जो अनुमान से निश्चय होगा वही ब्रह्म है जगत अधिष्ठान है ये अनुमान सिद्ध नहीं करवा पाएगा ये केवल आगम से ही सिद्ध होगा इसलिए कहते हैं कि आगम में योग्यता अतिशयत्वम है इसको दो नंबर में कहे है तुड़ापड़ देते हैं बात तो कह दिए हैं अभी टिप्पणी देख लेंगे योग्यता अतिशय बद प्राणादि चेष्टा चेतनाधिष्ठानिकादी अचे चेतनाधिष्ठान पूर्विका जैसे रथ चेष्टावत रथ में जब अश्व संयोजन संय। संय। हो जाता है रथ में चेष्टा होती है प्रवृति पूर्विकुम लक्ष्य अत्मा को लक्ष्य मतलब बताने पर भी न ब्रह्म लक्षित अलम ये जो चेतन है प्राणादि चेष्टा जिसके पूर्वक अर्थात जो होने पर होता है वो चेतन आत्मा है ठीक है किंतु वही ब्रह्म है जगत अधिष्ठान है इस प्रकार की लक्ष्य तुम अनुमानम न अलम समर्थ नहीं है आगमस्तु तथा आगम किंतु कर पाएगा बता पाएगा इति तस् योग्यता अतिशय वत्व आगम में योग्यता अतिशय बत्व हुआ अर्थात जो हमारा स्वरूप है प्रत्येक है वो ही ब्रह्म है ये आगम बता पाएगा तथा तो विध शब्द घटी तत्व में व तत्वम यह आगम में योग्यता अतिशय बत्व आया योग्यता अतिशय बतुम क्या है कहते हैं कि वो आत्मा को ब्रह्मत्व न लक्ष्य लक्षित कर सकता है कह सकता है अर्थात तथा तो विध अर्थात तो लक्ष्य विध जो आत्मा है वही ब्रह्म है इस प्रकार के लक्षणवृत्ति से यह कह सकता है आगम तथा विध अर्थात लक्ष्यक विध शब्द घटित अर्थात आगम में योग्यता अतिशय तत्व है तो आगम के आधार पर आचार्य शिष्य को ज्ञान करवाएंगे भाष्य में प्राणादि चेष्टा चेतन अधिष्ठान पूर्विका चेष्टात्वत, चेष्टा सामान्य जो भी चेष्टा सामान्य होगा वो कोई ना कोई चेतन अधिष्ठान पूर्वक होगा तो कहेंगे कि रथादि चेष्टा रथादि चेष्टा अर्थात तो अश्व संयुक्त तो रथादि चेष्टा अथवा नहीं तो कह सकते हम चेष्टावत मेरे में जो चेष्टा होती है तो वो चेतन होने पर ही होता है भाष्य में जो करणगोचर हाँ, करण होता है वो अन्यस्म उपदेषुम शक्य जाति गुण क्रिया विशेषण कि आज है न त तो जातियादि विशेषणवद्रह्म ब्रह्म किंतु जातियादि विशेषण वाला नहीं है अर्थात ब्रह्म विशिष्ट नहीं है तस्मा विषम कठिन शिष्यान उपदेशन प्रत्यायितुम इति शिष्यों को उपदेश से इसका ज्ञान करवाना ये विषम विषम अर्थात तो कठिन कोई जाकर के बार बार अपना गुरुजी को पूछता है कि हमको तो हम तो इतने दिन रहा इतने दिन किया सेवा आप जो करते हैं वो तो करते रहते हैं दिन भर दस बारह घंटा करते रहते हैं हमको कुछ पकड़ में नहीं आता कुछ हाथ नहीं लगता गुरु भी बार बार कहते हैं कि आप लगे रहो आप लगे रहो तो ये सब अर्थात शास्त्र अध्ययन परंपरा में जैसे उत्तर दिया जा सकता है जो लोग शास्त्र अध्ययन परंपरा वाले नहीं है हो सकता है कि उनको अनुभव आ गया कुछ हो गया वो लोग सारे प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाएंगे तो शिष्य कुछ दिन ऐसा चलेगा फिर उसको जब उसका ठीक से उत्तर नहीं मिलेगा फिर वो हट जाते हैं कहते हैं यहाँ नहीं होगा तो कहाँ हमारा उत्तर मिलेगा खोजते खोजते चलो फिर ऋषिकेश चलते हैं इस प्रकार कोई महात्मा हमको बताया ये बात कि हम बार बार जाके पूछते हैं वो बोलेंगे कि वही तुम लगे रहो तुम लगे रहो मान लो कि तुम ब्रह्म हो कैसे मान लो मैं ब्रह्म हो ये कठिन है शास्त्र अर्थात ये परम्परा अध्ययन परंपरा ये प्रश्न का भी उत्तर हो सकता है हाँ टीका मैं आ चुका हूँ तो और देखेंगे बड़े महर्षि जो टिप्पणी में शब्द व्यवहार करते हैं वो कहीं ना कहीं आगे पीछे मतलब टीका इत्यादि में होगा उसको ला करके वो लिखेंगे प्राय इस प्रकार के वृदा रहने बहुत जगह में हम लोग देख रहे हैं वो है इस प्रकार तो ये जो स्रोत्र से स्रोत्र विचार होने का समय में ये विचार आया था आगे भाषा में देखिये उपदेश के द्वारा इसका ज्ञान कराना कठिन है तो कठिन है तो फिर असंभव फिर ये सुबह सुबह ठंडी में क्यों ये कष्ट स्वीकार करना है कहते हैं उपदेश तदर्थ ग्रहणे च यत्न अतिशय कर्तव्यतांग दर्शयति उपदेश करने के लिए भी अर्थात तो यत्न अतिशय और तदर्थ ग्रहण करने के लिए भी यत्न अतिशय अर्थात ऐसा नहीं कि आचार्य कहेंगे हमारा तो काम हो गया हमको तो जो मन में आएगा वो बोल देगा ऐसा नहीं है कहते हैं उपदेश करने वाले अर्थात अर्थ ग्रहणे तो ये दोनों में यहां उपदेश है शिष्य के लिए भी अर्थात उपदेश और ग्रहण करना और उपदेश का अर्थ ग्रहण करना उपदेश ग्रहण करना अर्थात बैठ लिए हम सुन लिए उसका अगर कोई विचार नहीं किए तो ये अर्थात अर्थ ग्रहण नहीं करते और उपदेश ग्रहण करने के लिए ठंडी में आओ सुबह उठ करके आओ अंधेरा है ये सब ये भी कठिन है तो कहते हैं उपदेश ग्रहण करने के लिए और विचार करके उसका अर्थ ग्रहण करने के लिए यत्न अतिशय ये आवश्यक है यत्न अतिशय अर्थात साधन चतुष्टय दृढ़ करने के लिए हमको बहुत महत्व देना पड़ेगा तो वो नहीं होगा तो न, ये अर्थ ग्रहण नहीं होगा उपदेश तो ग्रहण होगा अर्थ ग्रहण नहीं होगा साधन चतुष्ट में महत्व बुद्धि रखना है यनातिशय कर्तव्यता दर्शयति ये करना है अधिक यत्न करना है न विद्म इत्यादि तो अर्थात इसका उपदेश और ग्रहण इतना कठिन है कह रहे हैं आगे भाष्य में अत्यंतमेव उपदेश प्रकार प्रत्याख्याने प्राप्ते तदपवादो तो अयम उच्यते तो अगर ये कोई विशिष्ट नहीं है ब्रह्म तब तो इसका उपदेश हो ही नहीं पाएगा तो अभीभाष्यकार कह दे कि अतिशय यत्न करने से हो पाएगा इस विषय में कहते हैं तो श्रुति का पूर्व वाक्य के अनुसार अत्यंत में उपदेश प्रकार प्रत्याख्याने तो इसका उपदेश नहीं किया जा सकता है न विदमा न बीजानी म कह दिए इस प्रकार के प्राप्त होने से तद अपवाद अयम उचित अर्थात कहते हैं कि नहीं उपाय है सत्यम आचार्य कहते हैं सत्यम आप जैसे कहे कि इसका उपदेश होना कठिन है बात सत्य है एवं प्रत्यक्षादि भी प्रमाणेर न पर प्रत्याय शक्य है प्रत्यक्षादि प्रमाणसे से प्रत्यक्ष आदि कहे नर्थ आगम अतिरिक्त जितने सारे प्रमाण हैं वो सबके द्वारा पर न शक प्रत्यायुम दूसरों का ज्ञान कराना ये संभव नहीं है प्रत्यक्ष अनुमान इत्यादि के द्वारा आगमे न तो शक्यत एवं प्रत्यायत्म आगम के द्वारा तो इसका ज्ञान करवाया जा सकता है तदुपदेशा आगम आह उसका उपदेश करने के लिए अभी आगम कहते हैं न नीजानीम ये कह देने के बाद अभी उपदेश प्रकार कहते हैं कैसा किया जा सकता है अन्य द्व अथवा विदितात अधि ये श्रुति वाक्य कैसे उपदेश किया जा सकता है उसको कहते हैं अन्यदेव अन्य अर्थ पृथक पृथक एव कौन कहते प्रकरण चल रहा है आरब्धम प्रतिपादन यश जिसका प्रतिपादन विचार आरंभ हो गया है उसको प्रकृतक कह देते हैं कैसे वो उसका विचार आरंभ हुआ कहा गया स्रोत्रादि नाम से स्रोत्र पूर्व मंत्र में कहा गया था इत्यादि उत्तम स्रोत का भी स्रोत्र है तो ठीक है स्रोत्र का स्रोत्र है हम जान लेंगे कहते हैं कि च तेसम आगे मंत्र में कहा गया न तत्र चक्ष गच्छति अर्थात इंद्रियों का विषय वो नहीं है इंद्रियों को सत्ता स्फूर्ति देना उनमें सामर्थ्य तो देता है किन्तु तो इंद्रिय उसको विषय नहीं कर पाएंगे अषयम से तेसाम तेसाम अर्थात इंद्रियाणाम तद विदिताद अन्यद ही देखिए तो हम लोग संशोधन किए थे तद वही व ही अन्यद विदिताद अन्यद ही के आगे विराम हो जाएगा विदिताद अन्यद जितने हमारे लिए विदित है विदित ज्ञात जिस चीज को हम जानते हैं उससे ये भिन्न हैदे विदिताद अन्यद ही तो विदित से अन्य है विदित से अन्य है तो विदित क्या है उसको आगे कहते हैं विदित नाम यद विदिक्रिया अतिशये नद क्रिया, अति क्रिया कर्मभूतम्। क्वित किंचित कस्य एव सियादी तद् एवं एव तत् विदित तस्मा इत्यर्थः विदितं नाम विदित शब्द जो मंत्र में है उसको लिया गया प्रतीक उसका व्याख्यान करते हैं यद विधि क्रिया विधि ज्ञान ज्ञान क्रिया के द्वारा हमको घटका ज्ञान हुआ कहते हैं कि ये जो ज्ञान हो वो की क्रिया है विधि क्रिया कह दी विधि क्रिया के द्वारा अतिशयन कोई क्रिया के द्वारा जो अतिशय आपतम उसको क्रिया का क्या कहते हैं कर्मा क्योंकि कर्मों का लक्षण सूत्र क्या है कर्तूर ईप्सितम कर्म तो उसका वृत्ति में कहते हैं कर्ता क्रियाया यद आप तुम इष्टतम कुछ क्रिया करके जिसको प्राप्त करना चाहता है और इष्टतम सबसे अधिक चाहता है कोई क्रिया करता है तो जो प्राप्त करने के लिए इच्छा करके वो क्रिया करता है उसको कहा जाएगा क्रिया का कर्म यहां भी इसी प्रकार विधि क्रिया ज्ञान भी एक क्रिया हो गया ये ज्ञान क्रिया के द्वारा अतिशयन अतिशय जो जिसको प्राप्त करना चाहता है ज्ञान क्रिया के द्वारा जिस पदार्थ का ज्ञान करना चाहता है तद विधिक्रिया कर्म भूत वो विधि क्रिया का कर्म हो जाएगा तो यहाँ एक भाष्यकार शब्द दिए हैं विधि क्रिया अतिशयन आप अतिशयन कर्म का लक्षण है ईप्सित तमम इस आधार पर अतिशयन कह सकते हैं किन्तु यहाँ आत्मा जो ब्रह्म है वो अतिशयन आप नहीं हो पाएगा अगर हो जाएगा तो वो भी विधि तो हो जाएगा तो अर्थात आत्मा विधि के द्वारा आपता तो है किन्तु अतिशयन नहीं है घटपट सब अतिशन आप है इसलिए पंचदशी इत्यादि में जैसे दिखाते हैं वृत्ति व्याप्ति ब्रह्म में होगा ना घट में होगा वृत्ति व्याप्ति ब्रह्म में होगी नहीं होगी होगी आप तो दोनों में हो जाएगा घट में भी होगा ब्रह्म में भी हो जाएगा किंतु किन्तु व्याप्ति घट में होगा ना ब्रह्म में हो जाएगा घट में होगा तो घटो इसलिए अतिशयन आप हो जाएगा अर्थात जिसमें फलव्याप्ति हो जाएगी तो उसको अतिशयन आप कहा जाएगा अर्थात वो हमसे भिन्न होगा अतिशयन शब्द के द्वारा भाष्यकार कह रहे हैं विधि क्रिया के द्वारा जो अतिशयन आप हो जाएगा वो कर्म बन जाएगा ज्ञान का कर्म बन जाएगा वो हमसे भिन्न हो जाएगा तद विधि क्रिया कर्मभूतम और ब्रह्म जो है वो अतिशयन आप नहीं है विधिक क्रिया के द्वारा आप तो होगा किन्तु अतिशयन अर्थात अतिशय न अर्थात विषय में कोई अतिशय आ जाना जैसे हम कहते हैं कि पंचोदशी प्रक्रिया जो कहते हैं आपको घटाकार वृत्ति हुई उस घटाकार वृत्ति में चिदाभस होगा और चिदाभास को कह देगा फल अभी वो चिदाभास जो कि वृत्ति में रहेगा अभी वृत्ति जाकर के घट के साथ संबंध करके घट का आवरण को हटा दिया है अज्ञान को हटा दिया है अभी वो वृत्ति में जो चिदाभास है वो चिदाभाष वो घट को प्रकाश करेगा घट को प्रकाश कर दिया अर्थात घट पहले अप्रकाश था अभी घट गोट में अतिशय आ गया प्रकाश विशिष्ट हो गया वो तो जैसे वहां घट में प्रकाश विशिष्ट अतिशय आ गया तो कहा जाएगा कि घट अतिशय न तो अर्थात घट में अभी अतिशय क्या है कहते घट में ज्ञातता आ गया घट तो पहले ज्ञात नहीं था ज्ञातता आ गया वृत्ति जाकर के अज्ञान को हटा दिया अभी चिदाभ का कार्य नहीं हुआ होगा एक साथ ही होगा विचार करने के लिए हम कह रहे हैं वृत्ति जब अज्ञान को हटा दिया तभी घटो ज्ञान तो नहीं हुआ है अज्ञान हट गया तो ज्ञान तो नहीं हुआ है चिदाभासको ज्ञात करवा देगा ज्ञात करवा देगा अर्थात घटो में एक ज्ञातता डाल क्या कहते हैं वही फलव्याप्ति प्रकाश अथवा तो ज्ञातता ये सब शब्द कहते हैं ये अतिशयन आप तो, ये सब प्रक्रिया होता है उधर अर्थात तो उसमें ज्ञातता डालता है घट में ये वृत्ति किंतु ब्रह्म में ऐसे ज्ञातता नहीं डाला जा सकता है संबंध हो जाएगा उसका अज्ञान को हटा देगा किंतु उसमें ज्ञातता नहीं डाला जा सकता है अतिशयन आप तो कहने का यह तात्पर्य तद विधि क्रिया कर्मभूतम जो विधि क्रिया के द्वारा ज्ञान क्रिया के द्वारा जो ज्ञात होता है वो ज्ञान क्रिया का कर्म हो जाता है हम उसको विषय कहते हैं जो इस प्रकार की विषय बनता है कहते हैं कि कोचित किंचित कस्य विदितम सर्वम सर्वमेव व्यातम ये व्याकृत जगत जो पूरा है वो निश्चित रूप से कहीं ना कही किसी न किसी के द्वारा ज्ञात होता है पूर्ण व्याकृत जगत व्याकृत नाम रूपाभ्याम व्याकृतम अर्थात तो जो हम ग्रहण कर सकते हैं मनोबुद्धि इत्यादि के द्वारा <kuh> अति व्याकृतम तदितम तो एव तो वो सब पदार्थ विदित हो गए अर्थात जिसमें नाम रूप कोई भी विशेष आ जाएगा वो विदित हो जाएगा तथर्थात तो तो तो तो तो जो हमारा प्रकरणी प्रकरणी जिसका विचार चल रहा है तद ब्रह्म तस्माद् अन्यथ तस्मात् अर्थात विदिताद अन्यथ ये जो ब्रह्म है विदिताद अन्यत ब्रह्म अर्थात आत्म तत्व तो। जो हमारा स्वरूप है वो विदित से अन्य है अर्थात तो हम इसको कोई ज्ञान का विषय नहीं बना पाएंगे हम अपने आप को जान लेंगे कहते इसे विषय तो ना नहीं जान पाएंगे फिर ठीक है विदित से अन्य नया एक लोग दो कोटि मानते हैं या तो घट है नहीं तो घटाभाव है तो आप कहेंगे घट भी नहीं है घटावा भी, भी नहीं है ऐसा है वेदांती लोग बड़ा सब संशय जन का शब्द व्यवहार करते हैं नयायिक कहेंगे अभी नयायिक जैसा कह रहा हैं अगर विदित नहीं है तो अविदितम अज्ञातम तरह ही प्राप्त तो जो ब्रह्मतत्व तो तो हुआ वो फिर अविदित हो जाएगा अविदित अर्थात तो अज्ञात तरही ब्रह्म अज्ञात हो जाएगा ऐसे प्राप्त होने पर उत्तर देते हैं अथो अविदिता अविदितात् अर्थ कहते हैं विदित तो तो कह करके व्याकृत तो कह दिए तो जो विदित से विपरीत तो हो जाएगा अव्याकृत तो हो जाएगा तो कहते हैं विदित तो विपरीतात अर्थात अव्याकृता ये अव्याकृत तो कौन है कहते हैं अविद्या लक्षणात व्याकृत तो बीजात व्याकृत का जो बीज है अव्याकृत तो कहा जाता है ईश्वर माया विशिष्ट चैतन्य अविद्यालक्षण वही माया है तो है ये माया से भी भिन्न है अविद्या से भी भिन्न है नाम रूप से जो व्याकरण हो गया ग्राह्य पदार्थ से भी भिन्न है और जो अव्याकृत है उससे भी ये भिन्न है अव्याकृता आगे अधि कहा गया विदिताद अन्य कहा गया था अव्याकृता दन्य नहीं कहा गया अव्याकृता दधि कहा गया अधिकार्थ ऊपरी अर्थ है अधिथि उपरी अर्थ है लक्षण या अन्यत अधिक शब्द का अर्थ होता है ऊपरी यहाँ लक्षणा कर दिए अन्यत कहेंगे क्यों ऊपर को अन्य क्यों कह देंगे उसके लिए भाष्यकार तर्क दे रहे हैं यद्यस्माद ऊपरी बहुत तस्माद अन्यत प्रसिद्ध जो जिसका ऊपर में होगा वृक्ष के ऊपर पक्षी है तो वो पक्षी वृक्ष है तो वृक्ष से अन्य है तो सामान्य तर्क है कहते हैं भाष्यकार ऐसा ही होता है यद्य अर्थात तो अवधारण करते हैं ऐसा ही है बात अधि भवति अन्यत् जो जिससे ऊपर होता है वो उसे अन्य होगा ये ये ये का आधा में हम लोग रुकेगे याद रखेंगे फिर टीका चलेंगे वाक्य पदार्थन व्याख्याय तात्पर्य दर्शयतु उपक्रमते वाक्य का पदार्थों का पद का अर्थ ये सब सबको व्याख्यान करके बाकी में बहुत सारे पदार्थ रहते हैं पद रहते हैं पद का अर्थ होते हैं पहले पदार्थ कहना पड़ता है पदार्थ कह करके आगे अन्वय करेंगे अन्वय करके जो आपात तो अर्थ आएगा उसको बताएंगे आगे फिर कहते हैं इसके द्वारा क्या कहना चाहते हैं इसको कहते हैं तात्पर्य अभी तात्पर्य दर्शितुम अर्थात ये मंत्र का तात्पर्य ये वाक्य का तात्पर्य दिखाने के लिए अभी कहते हैं जो विदिताद अथवा अविदिताद अधि अन्य तद विदिताद अथवा अविदिता अधि ये जो वाक्य का तात्पर्य क्या कहते हैं भाष्य में अच्छा टीका रहेगा आगे वाक्य से पदार्थन व्याख्याय तात्पर्य दर्शय तुम यद विदितम तद अल्पम अच्छा ये आगे देखिए हम लोग जहाँ प्रसिद्ध रुके थे आगे यद विदितंग तद अल्पम मर्त्यम दुखात्मक चेयम जो विदित है हमसे जो भिन्न है वो परिचिन्न है परिचिन्न होने से अल्प अल्प होगा तो मर्त्य अल्प अर्थात परिचिन जो भी परिचिन्न है वो मर्त्य न आसवान है और जो मर्त्य होगा वो दुखात्मक है तो दुखात्मक होने से हेयम हेय में धातु क्या हो जाएगा वह आगे प्रथम सूत्र क्या लगेगा <laughs> आगे अचो यगे हेयम तस्माद विदिताद अन्यद ब्रह्म विदित है वो हेय तस्माता ब्रह्म विदित से अन्य है तो इसलिए ब्रह्म हेय होगा जो विदित है वो हेय है ब्रह्म विदित नहीं है इसलिए ब्रह्म हैय होगा नहीं होगा इसलिए कहते हैं अहेय तुम उक्तम सियात ब्रह्म अहेय अर्थात तो उसका त्याग आप कर ही नहीं पाएंगे ऐसा पदार्थ है तो उसका त्याग नहीं कर पाएंगे कहें जो अपने आप का त्याग कर देगा वही ब्रह्म का भी त्याग कर देगा कहते कितने लोग त्याग कर देते हैं अपने आप को कभी कभी अखबार में तो आ जाता होगा उसने आत्महत्या कर ली ऐसे कहते हैं कि त्याग कर दिया वास्तविक अपने आपको कहा त्याग किया अपने आपको बचाया ये बचाने के लिए जो शत्रु था उसको त्याग कर दिया ये शरीर उसका शत्रु हो गया था इसलिए उसको त्याग कर दिया बचाया तो अपने आपको जो हमारा स्वरूप है वो है यो है तथा तो अविदिता अधि इति उक्ते जो अविदित होता है ज्ञान तो नहीं है उत्सुकता रहती अर्थात वो जानने जानने के लिए उद्यम कर सकता है जो अविदित है हमको ज्ञात नहीं है हम उसको जानने के लिए उद्यम करेंगे तो उद्यम करेंगे अर्थात वो हमारे द्वारा उपादेय होगा उपादेय का अर्थ है तो जो अविदित है वो उपादेय हो जाएगा ग्रहणीय होगा और जो आत्मतत्व तो है ब्रह्म है वो अविदित नहीं है इसलिए उपादेय होगा नहीं होगा वो अनुपादेय हो गया तथा तो अविदिता अधीति उक्ते अनुपादेयत्व उत्तम अर्थात तो आत्म तत्व का ग्रहण आप नहीं कर पाएंगे ऐसा एक चीज है आप उसको छोड़ भी नहीं पाएंगे और उसका ग्रहण भी नहीं कर पाएंगे तो कितना कठिन है ये पदार्थ क्या कौन है कितने आप ही है जो सब कहते हैं ना सोना में मिला हुआ रहता है मल उतना ही त्याग कर देना तो उतना त्याग हो जाने से वास्तविक और स्वरूप रह जाएगा वो तो कभी त्याग हो नहीं पाएगा और वो स्वरूप है उसका ग्रहण और कैसा करेंगे वही तो है आगे भाष्य में तो ये है यो भी नहीं है उपादयो भी नहीं है ये जो बात कहा गया उसको एक दृष्टान्त तो दे करके थोड़ा स्पष्ट करते हैं कार्यर्थम ही कारणम अन्य अन्य न कार्या मान लेंगे छिदी क्रिया छेदन उसके लिए छेदन के लिए कारणम अन्यत दात्रादि दराती छेदन के लिए दात्रादि उपादियते दात्रादी अन्य उपादी अन्यदत्तेन दात्रादि लवण क्रिया यही उपादियते ऐसा पंक्ति हो जाएगा तो करेगा एक क्रिया छेदन क्रिया उसके लिए करेगा कौन कहते हैं देवदत्त वो हो गया कर्ता देवदत्त से भिन्न हो गया जो दात्रम दात्रम दराते उसको ग्रहण करेगा तो कार्य के लिए अपने से भिन्न कोई कारण कारण करण हो सकता है कर्म हो सकता है संप्रदान अपादन कुछ भी आप ले सकते हैं कोई कार्य करने के लिए कर्ता कुछ पदार्थों को ग्रहण करेगा इसी प्रकार क्यों करेगा कहते कुछ करने के लिए और जो क्रिया होगी वो क्रिया भी देवदत्त से भिन्न है ना ना वो क्रिया भी देवदत्त है से भिन्न है अपने से भिन्न क्रिया के लिए अपने से भिन्न कोई कारक का ग्रहण करेगा ये अभी ब्रह्म को ग्रहण नहीं कर पाएगा क्यों कहते अपने से भिन्न ये कोई कारक नहीं है अपने से भिन्न भी नहीं है और ये कोई कारक भी नहीं है इसलिए इसका ग्रहण नहीं किया जा सकता है न अन्यद उपादेयम् भवति इति ये पंक्ति को पहले हम लोग टिप्पणी देखेंगे चार नंबर टिप्पणी अतच इत्यादि इति अन ब्रह्मणी उपादेयत्व निषेधात्थ जो अविदित होता है वो उपादेय होता है जो अविदित से भिन्न हो जाएगा वो उपादेय नहीं हो पाएगा उपादेय तो निषेध कर दिए निषेध करने से वेदितुर्त्मन स्वतः ये सब पंचमी है समानाधिकरण है जो वेदिता है देवदत्त आपने से स्वतः स्वतः अर्थात तो सामनाधिकरण है स्वस्म अन्यस्म कस्म चित प्रयोजनाय वेदित के स्थान पर ले लेंगे देवदत्त देवदत्त अपने से अन्यस्म कस्म चित प्रयोजनाय छिदी क्रियायी इस प्रकार ले लेंगे तो छिदी क्रिया के लिए जो छिदी क्रिया है वो अपने से भिन्न है देवदत्त से भिन्न है उसके लिए स्वतः अन्य स्वतः अन्यत अर्थात देवदत्त से स्वस्मत अन्यद देवदत्त से भिन्न दात्रादि ग्रहण करता है किंतु तो अन्य तद ब्रह्म न उपादेय देवदत्त भिन्न वो ब्रह्म उसका ग्रहण कर लेगा कर तो नहीं कर पाएगा ये टिप्पणी मतलब ये भाष्य पंक्ति का अर्थ कह दिए अर्थात तो ये में दृष्टान्त तो यहाँ दिखाते हैं भाष्य में जो कद कार्यार्थम ही कारणम अन्यद अन्येन उपादियते उपादीये क्रिया ये दात्रादी देवदत्ते न अतच किंतु इसी प्रकार की न आगे का जो ब्रह्म के साथ इस प्रकार की नहीं होगा बेदी तु हो गया सीका में कहा गया टिप्पणी में कहा गया बेदी तुर स्वतः तो बेदितु का व्याख्यान करने के लिए टिप्पणी कार और दो शब्द दे दिए आत्मन स्वतः अपने से भिन्न आगे भाष्य में बेदितुर अन्य स्मयी प्रयोजनाय टिप्पणी में इसको दे दिया अन्य स्मयी कस्मयचित प्रयोजनाय कोई एक प्रयोजन हो सकता है जैसे यहाँ छिदी क्रिया प्रयोजन हो गया उसके लिए अन्यद उपादेयम् भवती अन्यद अर्थात दात्रादि उपादेय हो गए किन्तु न का अन्वय ले लेंगे न अन्यद यहाँ ब्रह्म अन्यद नहीं है अन्यद अर्थात ब्रह्म मान करके उसका उपादेय हो जाएगा ऐसा नहीं हो पाएगा वेदिता से अन्य किसी प्रयोजन के लिए अन्य ब्रह्म उपादेय भवती नवती इस प्रकार ले लेंगे अन्य कौन हो जाएगा कहते है ब्रह्म ये ब्रह्म अपने से भिन्न है और उपादेय हो जाएगा ऐसे नहीं है पंक्ति थोड़ा दोबारा देख लीजिये वेदितुर पंचमी अंत है उससे अन्य स्मयी कस्मी चित प्रयोजनाय अन्य किसी प्रयोजन के लिए अन्य यद ब्रह्म तद न भ ले लेंगे यहाँ अन्य शब्द से ब्रह्म को लेंगे ब्रह्म अन्य है और उसको ग्रहण कर लेंगे इस प्रकार नहीं हो पाएगा भवति एवं भवति इति एवं कहते हैं इति एवं का अर्थ देखिए टिप्पणी दिए हैं बड़े महाराज जी निषेध मुखे ब्रह्म विदित भी नहीं है अविदित भी, भी नहीं है निषेध करके उपदेशस्य फल क्या फल है शिष्यस्य शिष्य तो से स्वात्म ब्रह्म जो शिष्य जो उसका स्वरूप है वही वास्तविक वह ही वास्तविक नहीं है भी नहीं है भ्याकरित वा भ्याकरित वा ये दोनों से अव्यात कार्य अव्यात कारण माया अविद्या ये दोनों से भिन्न है विदिताभ्याद हेय उपादेय प्रतिषेधे जो विदित है वो हेय है ना उपाधेय है कहा गया ना? जो विदित है, है कहा गया और जो अविदित है उपादेय और ये जो ब्रह्म हो गया वो विदित अविदित दोनों से भिन्न हो गया इसलिए हेय उपाधेय दोनों रहेंगे ब्रह्म में नहीं रहेंगे हेय उपादेय प्रतिषेधे न प्रतिषेध किया जाने से स्वात्मनो अन्य ब्रह्म विषया जिज्ञासा शिष्य से निवर्तिता स्वात्मनो पंचमी उससे अन्य है ब्रह्म उस ब्रह्म को विषय करने वाले जिज्ञासा ऐसे शिष्यकार नहीं रहेगा अपने से भिन्न कोई ब्रह्म है जिसका हमको जानने का आग्रह है इस प्रकार की और उसका जिज्ञासा नहीं रहेगी निवर्ति सियात आगे टीका में पूर्व पृष्ठा में है यद् वेदितुर अन्यत तद् तद विदितम च इति द्वी गति जो वेदिता से अन्य है वो या तो विदित होगा या तो अविदित होगा तो या तो विदिता से कार्य अविदित से कारण एक हो सकते हैं हम जितने भी पदार्थ सोच सकते हैं कुछ तो हम जानते हैं और कुछ तो नहीं जानते हैं अभी कहेगा इस मिट्टी का दस मीटर नीचे क्या है जानते हैं कहते अविदितम इतना ही जानते हैं अविदितम अपने से भिन्न जो है वो दो प्रकार की हो सकते हैं दोई गति दो में दीर्घिकार किस सूत्र से आएगा दुमार, दुमार। पहले यह कहा से आ गया तो अय होने से फिर दीर्घिकार किस सूत्र से आएगा हा टिड्डाने से तय ध्यान उसमें तयब को अय होने से वो तय स्थानीय मान करके घीप हो गया दो ही गति तो तत्व विदितत्व है ना विदितर अविदितत्व ये दोनों ही ब्रह्म में निषेध होने से वेदित स्वरूपम ब्रह्म इत तात्पर्य आगम से इतिहा वेदिता का स्वरूप ही वास्तविक हम है ही वो ब्रह्म ये आगम का तात्पर्य है इसको कह रहे हैं भाष्य में नी अन्यस्य स्वात्मनो विदिता विदिताभ्या वस्तुन संभवती आत्मा ब्रह्म विदिता स्वात्मन वस्तुन विदिताभ्या नभवती अपने से भिन्न है जो पदार्थ स्वात्मनो अन्य वस्तुन पद तो आगे पीछे है अन्य इस प्रकार कर लेंगे स्वात्मनो अन्य वस्तु न अपने से भिन्न जो वस्तु है वो विदित होगा या अविदित होगा अपने से भिन्न जो पदार्थ है वो विदित होगा ना अविदित होगा दोनों होगा तो विदित अविदित से भिन्न कभी हो जाएगा नहीं हो पाएगा उसी को यहाँ कहते हैं स्वात्मनो अन्यस्य अन्य वस्तुन विदित अविदेताभ्याम अन्यत्व नहीं संभवती विदित अविदिता से वो भिन्न नहीं हो पाएगा अपने से भिन्न जो है या तो विदित होगा या तो अविदित होगा तो भवती इति आत्मा ब्रह्म ऐस वाक्यार्थ हाँ, ब्रह्म न पुराना में तो ठीक है द्वितीय पंक्ति में जो संभव त्यात्मा ब्रह्मे त्य संशोधन करना है पुराना पुस्तक में ठीक है ये इति वाक्य स्वात्म ब्रह्म विषय खंडाकार न्य ब्रह्म विषय अन्य तो कर अच्छा वो नहीं लेंगे हाँ हाँ ये हम बाद में देखा बड़े महाराज जी का किंतु यहाँ अन्य ब्रह्म विषय है वहां अनन्यवाद पाठ टिप्पणी है किंतु बड़े महाराज लिए नहीं वो पाठ को अच्छा ये जो प्रथम पंक्ति में है हेय उपाधेय प्रतिषेधे न स्वात्मो न्य ब्रह्म विषय स्वात्मनो आप लोगों का पाठ है स्वात्मनो स्वात्मनो नवाद ऐसे है तो नन्यवाद में न काट दीजिये त्वाद काट दीजिए अन्य स्वात्मनो अन्य ब्रह्म विषया जिज्ञासा निवर्तिता शिष्य ये हो गया आगे भाष्य में ये आत्मा ही ब्रह्म है इसको कहने के लिए और प्रमाण देते हैं अयम आत्मा ब्रह्म बृहदारण्य में द्वितीय अध्याय में ये अंतिम मंत्र में है ये आत्मा अपहत पापमा चांदोग्य में है बिजरो विमृत विशोक इस प्रकार की प्रजापति विद्या में है यद साक्षात अपरोक्ष्या्याद ब्रह्म ये भी बृहदारण्य में है ये तो दो ब्राह्मण में है एक उशस्त ब्राह्मण में भी है कहल ब्राह्मण में भी है तो वो दोनों पूछते हैं ये आगे बल जी को यद साक्षात अपरोक्षात ब्रह्म साक्षात अपरोक्षात कहने से कहते अपरो तो घट भी अपरोक्ष होता है प्रत्यक्ष होता है किन्तु यहाँ इंद्रिय के द्वारा प्रत्यक्ष होता है इंद्रिय मन इत्यादि व्यवधान होते है किन्तु ब्रह्म कहते हैं इंद्रिय मन व्यापार बिना अनुभव होता है अयम आत्मा अपहत पापमा अर्थात पापरहित असंग है कूटस्थ है यह आत्मा सर्वांतर ये भी उदालक ब्राह्मण में है वही ब्रण्य में तीन आठ तीन सात तीन आठ तीन सात होगा ये ये आत्मा सर्वांतर इत्यादि इति एवं ये सब अन्य श्रुति से भी एवं सर्वविशेषरहितस्य वाक्यस्य एव सर्वात्म सर्वेषरहित चिन्मात्र इति आचार्योपदेषपरंपरया प्राप्त इस प्रकार के मंत्र है इति ये नस्तद ये मंत्रुमधीरा नीरे व्याचक्षिरे भाष्य में इति एवं श्रुतियंतरे अन्य श्रुति में भी कहा गया जो आत्मा है वही ब्रह्मा एवं सर्वात्म ब्रह्मा सर्वात्मा है सर्विशेष रहित कोई विशेष नहीं है क्या है इसमें विराम हो गया अच्छा विराम होना नहीं चाहिए होना चाहिए यहाँ पाठ है इत्यादि श्रुत्यंतरे भ्यस् यहाँ विराम हो जाएगा अच्छा अच्छा कोमा कहाँ है आगे अच्छा हाँ हाँ ठीक है भ्यस् के आगे विराम हो गया आगे इति एवं सर्वात्मना न यहाँ से दूसरा वाक्य इति एवं सर्वात्म सर्व विशेष रहत्य चिन्मात्र अच्छा ठीक है आज यहाँ रखेंगे बाक्य तो अलग हो गया इसलिए हम विराम कर सकते हैं अभी ओ संग नो मित्र सं नो भगम्र